जो मानुष्य भोग से संपन्न होता है राजा जो आनंद को प्राप्त करता है ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी उसे आनंद को प्राप्त करता है इसे कहा इसके ऊपर शंका करते नार्वभौम श्रोत्रिय विषय प्राप्ति साम्यात् सार्वभौम को भोग के विषय जितने प्राप्त होते हैं, श्रोत्रियों को इतने विषय प्राप्त नहीं होते है तो विषय प्राप्ति रूप समाता ही नहीं कथम आनंद साम्य तो विषय से आनंद प्राप्त होता है सार्वभ को तो बहुत विषय प्राप्त है श्रोतियों को तो विषय प्राप्त नहीं होता है तो विषय प्राप्ति समानता नहीं तो आनंद साम्य कैसे है इत्य उसका उत्तर देते आनंद साम्य का कारण आनंद का कारण विषय नहीं है निरपेक्ष विषय इच्छा है विषय प्राप्त होने पर विषय की इच्छा समाप्त हो जाती है निरपेक्ष हो जाता है उससे आनंद होता है इसलिए दोनों में निरपेक्ष ही समान है सार्वभौम सौरव विषय प्राप्त होने पर निरपेक्ष होता है और सूत्रिय विषय के बिना विवेक से ही निरपेक्ष है विषय की अपेक्षा नहीं करता है दोनों में निरपेक्ष तो समान है निरपेक्ष साम्याद तृप्त साम्यम जितने जितने विषय में निरपेक्षता हो इतने इतने तृतीय है निरपेक्षता ही तृप्ति का कारण विषय नहीं है सार्वभौम विषय के कारण निरपेक्ष होता है विवेकी, विवेक से निरपेक्ष हो जाता है तो निरपेक्ष साम्य तृप्ति साम्यार मृत्य भोगे नास्ति। काम तृप्तिरत सम भोगा निष्कामत परवकत मृत्यु द्वो कामस् मृत्य मृत्यलोक में जितने भोग है दो सार्वभम और सोत्रिय दोनों की इच्छा नहीं है सार्वभम को सब भोग प्राप्त होने की कारण इच्छा नहीं होती की है की इच्छा होगी सब प्राप्त है द्वयो नास्ती और को विवेक से ही इच्छा नहीं है काम नास्तिक द्वयो हो मृत्य भोग में इच्छा दोनों की नहीं है अतः तृप्ति समान ऐसे समान तृप्ति है कैसे दोनों में काम का अभाव भोगा निष्कामता एक, एक सार्वभौम से भोगात तो निष्कामता सब भोग प्राप्त होने से भोग से निष्काम हो जाता है और इच्छा नहीं इस भोग से प्राप्त है परस्या विवेकतः निष्कामता परस्य सूत्रियो विवेक से, से निष्काम है इच्छा नहीं करता जानता है मिथ्या है वो कुछ नहीं सपने जैसे है ऐसे कर विवेक से निष्काम होता है तो निष्कामता दून में बराबर है। निष्काम से कामहे नहीं, काम नहीं तो सामान तृप्ति तृप्ति साम्य हेतुम भोगाद निष्कामता एक परवेक में निष्कामता है तृप्ति का कारण श्रोत्रिय ज्ञानी का विवेक के कारण निष्कामता ज्ञान में कैसे है उत्तम अर्थम विवृण्ती भी विवेक के द्वारा कैसे निष्काम होता है श्रोत्रियवाद वेद शास्त्री भोग दोषा नवेक्षते राजा बृहद रथो दोषा हरत। हरत। राजा था बिुदा हरतान श्रोत्रिय ज्ञानी श्रोत्रिय होने से वेद शास्त्र अध्ययन करने वाला है वेद शास्त्री ही भोग दुशान अवेक्षते वेद आदि शास्त्र में भोग में दोष क्या क्या सो कहा गया भोग के दोष को देखता है शास्त्र प्रमाण से बृहद राजा दोषा गाथा भी उदाहरत मैत्रिणी शाखा में विभिन्न दोषों को विशेष दोषों को गाथा कथा के द्वारा उदाहरण दिया था दोष दोषा कश्यान शाखायाम केन निरूपिता किसी शाखा में वेद शाखा में किस से निरूपण किया गया क्या दोष है इतिहास संख्या बृहद रथ नृतीयांत रथे न मैत्रणी शाखायाम गाथाधि रुख बृहद रथ नृतीयांत बृहद रथ के द्वारा कहा गया है मैत्रानी शाखा में गाथा कथा के द्वारा दोष कहा राजा बृहद रथ दोन गाथाधि दुषा विवेकना कामानुदय दृष्टान्त माह विवेक करने पर विवेकी को काम इच्छा नहीं होता है इच्छा नहीं होती इसमें दृष्टांत देते हैं देह देह चित्त चित्त देहदोषाशिदोषा भोग्य भोग्य दोषानेयसे नो कामस्तव विवेकिन काम देह दोषान चित्त चित भोग्य देह में दोषे दो दो अनेक अस सु बांधते पाये से नो काम सुना कुत्ता के द्वारा पाय से खा करके बांधती भमन कर दिया कुत्ता पाये खीर बनाया था अच्छा कुत्ता खा लिया खा वमन कर दिया उसको फिर कोई खाने की इच्छा करता है काम काम जिस प्रकार सुना बांधते पाए से इच्छा नहीं होती है तद्भद विवेकी न विवेकी को इस प्रकार जो देह चित्त भोग्य में दोष आने के प्रकार देखता है विवेक हो जाता है इसे इच्छा नहीं होती है सार्वभम श्रोत्रियम सार्वभौम श्रोतिय दुनिया में तो तृतीय समान कही गई किन्तु अभी कहते सार्वभौम के अपत्रिय में, भी में अधिक अधिकता है निष्काम समें निष्कामे राजन संचय साधन संचय दुःख आसिद्व विनाशा गतिरनुततेमे सा समय अत्र निष्काम सार्वम और दोनों में निष्कामता समान पहले कही गई निष्कामता समान कहा गया है समान होने पर भी अत्र साधन संचय दुख साधन सब इकट्ठी करने के लिए दुख प्राप्त हुआ था राजा को सब साधन प्राप्त होने के लिए दुख मास दुख था और आगे भावी नासाद आगे भविष्य में तो सब नष्ट होने वाला है कोई विषय निश्चय नहीं है भावी नाशाद अति भीर, अनुवर्त अति भय की अनुभूति है भाभी नाश के कारण भय रहता है ये तो सार्वभौमि में दुख पहले से आगे भय है अरे विवेक के लिए कुछ साधन संप इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं आगे भावी का भी भय नहीं राज्य भय है दुख है इसलिए अधिक है सार्वभौम साधन साध्यम साधने से साध्य सार्वभौम सार्वभूमि का ईश्वर सब नहीं होते ही कोई होगा साधन से प्राप्त होगा पश्चाच तनाशीति पीछे नाश भय रहेगा यदि दोष दवा दोष है दो दोष दो दो बलाहसे श्रोत्रियो तो तदुभय भावात्म श्रोत्र में दो नही है न तो साधन से प्राप्त करना है सब धन संपत्ति भोग को प्राप्त करने के की आवश्यकता नहीं नाश का भय भी नहीं है श्रोत्र से अधिकांत नार्वभौमिक्रोत्र में और एक आधिक है कहते हैं नो भय स्वीय सैतनंदो न्यो गंधर्वानंद आशास्त विदेकिन श्रोत्र उभय न उभय साधन साध्यनाशभय ये दोनों श्रोत्रे का नहीं है अतस्तदनंदो तस्य का आनंद अन्य के सार्वभौम के विषय अधिक है तो अदिकता है दो हेतु और आगे भी एक और एक कहते कारण राजा होने पर मरते लोग भोग में तो आशा नहीं किंतु किन्तु गंधर्वानंद सुनकर उसमें आशा आती राजा होने पर गंधर्वान और अधिक आनंद तो सुनता है स्वर्ग में सुनता है तो वो आनंद की इच्छा है गंधर्व आनंद रागो आशा अस्तिक इच्छा है विवेक नास्तिक गंधर्व आनंद में भी इच्छा नहीं विवेकी की इसलिए जब आगे की इच्छा है दुख हो गया प्रारम्भ हो गया विदे के आगे भी इच्छा नहीं और निष्कामता अधिक है इसलिए जीवे की तो उससे भी अधिक है इधानी गंधर्वान गंधर्वानंदे दर्शयतु श्लोक दयान गंधर्व भेद आह गंधर्व आनंद दो प्रकार है उसमें आनंद में द्विविधत्व है उसको दिखाने के लिए दो श्लोकों के द्वारा गंधर्वों का भेद पहले बताते हैं कल्पे अस्पे मनुष्य सन्द्र पुण्यपाक विशेष गंधर्व सो गो मत गंधर्व उच्य से गंधर्व गंधर्व उच्यते ब्रह्मा के एक दिन होता है कल्प इस कल्प में मनुष्य होता हुआ बहुत पुण्य कर्म करने से पुण्य पाग विशेष से, से जो गंधर्वत्व को प्राप्त किया गंधर्व हो गया उसको कहते मृत्य गंधर्व पहले मृत्य था फिर गंधर्व हो गया मृत्यु गंधर्व कहा जाता है तो पूर्वकल कृता पुण्यात पुण्यात कृता पुण्या कलपादव चेदाव गंधर्वत्तंता दिशोत्रा। गंधर्वत्तंता दिशोत्रा। गंधर्व तम ताद श्रोत्राद देव गंधर्व उच्योत्रो के में कहा इसी कल्प में मनुष्य होता हुआ पुण्यकर्म से गंधर्वत्व को प्राप्त किया तो मर्त्य गु देवगंधर्व को पूर्व कल्पे, कल्पे में विशेष पुण्य क्या था इस इसकल के आदि से ही गंधर्वत्व चेत भवे कल्पाद गंधर्वत्व चेत भवेत कल्प के आदि में ही यदि गंधर्व हो गया तु अवगंधर्व उच्यते मनुष्यक में नहीं हुआ पूर्वक में मनुष्यता पुण्य कर्म किया था इसी कल्प के आदि में ही गंधर्व हो गया उसको देवगंधर्व कहा जाता है चिरालोक पितरानंद प्रदर्शनाय चिरालोक पितिन आह चिरलो के पित्र का आनंद दिखाने के लिए चिरलो के पित्र ये कौन होते हैं उनको बताते ही में और में आनंद का विचार आया उसमें कहा गया आनंद से लेकर गुना मनुष्य में सबसे बड़ा आनंद सार्वभौम राजा वो श्रोत्रियो को प्राप्त है उसे सौ गुना है मृत्य ग आनंद श्रोत्रियम है तस् उससे सौ गुणा है देव का इस प्रकार सो गुणा करते करते ब्रह्मा के आनंद सबसे अधिक है जो कि स्रोत ज्ञानी को प्राप्त है अभी चिरलोक पितृनंद देखाने के लिए चिरलोक पितृ कहते तो कौन अग्नि सत्ता दोके पितर चिरासी न हो कल्पादारेत्म ला न देवता पृतु लोकन में चिराकालस करने वाले पिता है अग्नि सप्तादय अग्नि सप्तादय चिरा तो पितृलोक में रहते है वो चिर पितृलोक है और देव आजान देवता कहते कल्पा देव देवत्ता आजान देवता इस कल्पे के आदि से ही जो देवता हो गए वो आजान देवता जन्म से स्वभाव से देवता है और कुछ आगे कर्म देवता कहेंगे देवानंद त्रैविध्य ज्ञान है देव भेदमाह देवानंद तीन प्रकार कहने के लिए आजान देवता है फिर कुछ कर्म देवता है और कुछ देवता है ये सब तीन प्रकार भेद है कवता दो देवत्व आज अन्य देवता अस्पेव मेधादी कर्म कर महत्पद् अवाप्या अवाप्या जानदेवरिया पूज्यास्ता कर्म देवता अस्पेशी कल्प में अश्वेधा कर्म करके कर्म कर महत्पद्य प्राप्त करते महत्पद्वाप्य आजानदेव यूज्या कर्मदेवता जो कल्प से ही देवता देव है तो आजान देव है कि किसी कल्प में असंविधादी कर्म करके के पद को प्राप्त करने पर आजान देवता के द्वारा भी पूज्य होते है आजान देवेर या पूज्या देवता कर्म देवता देवता सदस्य लिंग में देवातल सार्थ में होता है देव एव देवता देव पुलिंग है देवता से जो पूज्य होते वो हो कर्म देवता है आजान देवता के द्वारा भी पूज्य होते हैं इसी जो कल्प में असंविधा भले मनुष्य है कर्म करके महत्व को प्राप्त करके आजान देव से पूज्य जो देवता है वो कर्म देवता है द्वितीय कोटि में आये पहले था आजान देव अभी कर्म देव है ज्ञाता ज्ञाता विंद्र विंद्र यमा मुख्यांद्र ब्रह्मा प्रजापतिर्विराट ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मा नाम प्रजापति तो तो, ये सब देवता है देव है यम अग्नि मुखिया यम अग्नि मुखिया जिनमें ज्ञातो इंद्र बृहस्पति इंद्र से च से इंद्र बृहस्पति ये तो ज्ञाते प्रसिद्ध है प्रजापति है विराट है कहा गया और शुक्रात्म नामक शुक्रात्म नाम जिसका ब्रह्मा हिण्यगर भे इंद्र बृहस्पति प्रसिद्ध इतर्थ ज्ञात सावभौमादिराता श्रोत्रिया न्यूनत्य द्योतनाया सार्वभम से लेकर के हिरण्य गर्भ तक जीतने है श्रोत ज्ञानी से न्यून निकृष्ट ही इसको प्रकट करने के लिए कहते हैं है सार्वभमादि सोत्रांता उत्तरो अवांगमन सदम्यो य महात्मानंदस्त पर सार्वभम से सूत्रांत जितने है उत्तरोत्तर कामी न सार्वभम र रा, राजा सम्राट है कि मरते की मरते की तो इच्छा नहीं है किंतु गंधर्व सुख की इच्छा है पहले गंधर्व है मर्त्य गंधर्व फिर देव गंधर्व फिर पितृ सुख फिर ये देवता आजान देव कर्म देवता ये अधिक अधिक है उत्तरोत्तर कामी न उत्तर उत्तर, उत्तर, उत्तर सुख की इच्छा करते हैं अयम आत्मानंद है अबांग मनस गम्य है जो सूत्र का विषय आत्मानंद है वाहि मनुष्य का विषय नहीं है ये ततः परम इस सबसे ये ये आत्मानंद प्राप्त होने पर सार्वभौम से लेके सूत्रांत जितने सुख है सब की उपेक्षा कर देता नहीं चाहता है उससे अधिक कोई है नही तथ पर सार्वभौमादि आनंद तो आगे आगे उत्तरो आनंद की इच्छा करने वाले सब हुए कि ज्ञानी सूत्रिय जो आनंद को प्राप्त करता है ये सबसे पर है अधिक आनंद है नहीं जिसकी इच्छा करे इसलिए उससे अधिक हुआ ये भर्वेभ्य अधिकम आनंद म आत्मानंद अभांग मनुष्य गम्य य तो अयम आनंद अभांग मनसगम्य आत्मादी मन का विषय नहीं है अत एभ्य सर्वे अधिक सौसेको ज्ञानी का विषय उत्तरोत्तर होमंद सर्वेशा इन सर्वेश आनंद स्रोत्रे विद्यु निस्पृहवाद्वित सारवमसले कर्क हिण्यगर्भत जीते आनंद है सवानंद ज्ञानी श्रोत्रियमे किस्पृहत्पेक्ष कारण त्रोत्रियनंदेश निस्पृहवाद स्प्रिहारहितमित सब आनंद प्राप्त काम्यु सर्व सुख श्रोत्रियों निस्पृहस् सी पश्य तै तेर कामु सर्वे सुखेशन तेषा आनंद पश्य सै ते, ते, ते, ते कामेश सुख है तेह तेर काम्यार्वभम आगे गंधर्वानंद को चाहता है तो कर्म ये आजा मृत्य ग ऐसे विराट आनंद को प्राप्त करना चाहता है, है। ते काम्य जो सर्वे सुखे सुख में पूर्व पूर्व सुख प्राप्त करने वाले इच्छा वाले होते है वो तो काम्य है ते ही पूर्व पूर्व भूमि स्थित सार्वभौमादि भी काम्य है उत्तर उत्तर सुख सर्वे सुखे सुत्य तो निष्पृह ये तो ऊपर ऊपर सुख चाहते हैं सत्य सब निस्पृह कुछ नहीं चाहता है सार्वभौम सुख नहीं चाहता है ब्रह्म हिरण्य घर सुख भी नहीं चाहता है अब ये जितने सौ सौ गुणाधि के सब ऊपर सुख सब ऊपर देखते हैं इधर तो तृप्त हो गए आगे को सुख प्राप्त करना चाहते है वो आगे वाला आगे दिखता है वो आगे वाला आगे दिखता है ये लोक में ऐसा है धनी लोग जिसके पास बहुत धन है गरीब लोग को नहीं देखता वो देखता है उससे आगे कोई बड़ा धन ही है वो देखता है तब इतने धन मेरा कब होगा किसके पास है पचास करोड़ है वो देखता है उसके पास सौ करोड़ है और जिसके पास सौ करोड़ है वो देखता है उसके पास एक से आठ करोड़ है मेरे पास आठ कम है और ये नीचे वाला कितने कम से मेरे पास अधिगम नहीं सोता अभी मेरा कम है आठ करोड़ कम है अभी एक से वाला दो करोड़ वाला को देखता है ऐसे आगे देखते है ये उत्तर उत्तर घूमे आनंद सुर चाहते है और सब आनंद मिथ्या है अपने आनंद के अंतर्गत सब सर्वेशा आनंदा तस्य सर्वेशा आनंद आनंदा ते तस् सन्ती श्रोत्रिय का सब आनंद है जिस जिसे आनंद में निष्प्रिय हो जाए वो आनंद उससे सौ गुण आनंद प्राप्त होता है जिस जिससे आनंद में निष्प्रिय हो जाएगा उसका सौ गुण आनंद उसको प्राप्त होते है ये श्रुति में विचार आया सुखे मानंदा उपपादितम अर्थम उपसहती इसका उपसहार करते ही यद्वा सर्वना सोता यद्वाचिदात्मना सदेहवत स्विपि भोगा नवेश ऐसा सर्व काम उम प्राप्ति ज्ञानी को बताते है साक्षी चिदात्मना स्वदेहत सर्वदेह से भी भोगान अवेक्षित साक्षी चिद रूप है ज्ञानी अपने को चिद रूप व्यापक साक्षी रूप मानता है जैसे चिद रूप साक्षी अपने देह में सुख का है साखी है ऐसे में भी सुख का अनुभव करता है में भी में सब आनंद प्राप्त है इधानीम पक्षांतर मे तो निष्पृह होने का सब प्राप्त का अगर अन्य पक्ष कहते चिदात्मा साखी चिद रूप से ज्ञानी अपने देह में जैसे सुख का साक्षी है सब देह में भी जितने सुख प्राप्त है सबका साक्षी सबका आनंद प्राप्त करता है यथा स्वदेह आनंदाकार बुद्धि साक्षित्वे न आनंदाकार बुद्धि साक्षित्वे न आनंदित्व एक पद है साक्षित्व न आनंदित्व साक्षित्वे न आनंदित्व अपने देह में आनंदाकार बुद्धि ही आनंदाकार सुखाकार बुद्धि होती है उसका साक्षी बुद्धि साक्षी तो न आनंदित ज्ञानी आनंद होता है इसी प्रकार इतरे स्वी तद दे तदवत अन्य देह में भी जितने आनंद आकार बुद्धि है उसके साक्षी है ज्ञानी बुद्धि साक्षी होने से आनंद सब आनंद उसको प्राप्त है